ध्यान और आध्यात्मिक जीवन असतो मां सद्गमय युक्ति का आधार वेदांत में प्रत्यक्ष अनुभूति प्रमाण युक्ति का आधार है यह तार्किक खंडन बंधन या युक्तिवाद मात्र नहीं है युक्ति सदा अनुभव पर आधारित होती है युक्ति हमारी आत्मा के अखंडनीय सत्य से प्रारंभ होती है डेकॉर्टे ने कहा था मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ हिंदू इस कथ को उलट कर कहेगा मैं हूँ अतः मैं सोचता हूँ इस युक्ति को हमारे साथ पास के स्थूल जगत और आंतरिक मनोजगत पर भी लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि आत्मा ही एकमात्र अपरिवर्तनशील क्षता है और अन्य सब वस्तुएं अनित्य है जो परिवर्तनशील है उसे असत्य होना चाहिए या जाग्रत स्वप्न और सुसुप्ति की तीन अवस्थाओं में नित्य विद्यमान वस्तु से कम सत्य होना ही चाहिए वेदांत का साधक इस तरह सत्या सत्य सत्यासत्य या नित्य-नित्य विवेक करता है स्पष्ट विश्लेषण करना चाहिए हम अपने विचारों से पृथक खड़े होकर उनका अवलोकन भी कर सकते हैं हम मन को देख सकते हैं अतः मन एक वस्तु है जिसको कोई अन्य दृष्टा देख सकता है रूपम दृश्यम लोचनम दृक तदृश्यम दुक्तुमानसम दृष्याधेवृत्त यी दृगेव न द्रिगेव नतु दृश्यते अर्थात रूप दृश्य है जिसे नेत्र रूपी दृष्टा देखता है वह नेत्र दृश्य है और मन दृष्टा है बुद्धि प्रवृत्तियाँ साक्षी के द्वारा देखी जाती हैं जो दृष्टा है लेकिन साक्षी आत्मा किसी के द्वारा नहीं दिखा जाता इस तरह आत्म आत्मविश्लेषण तथा हमारे वास्तविक स्वरूप का अन्वेषण किया जाता है इससे दृश्य पदार्थों के दृष्टा साक्षी आत्मा की झलक प्राप्त होती है लेकिन चरम सत्य दृश्य तथा दृष्टा दोनों के परे हैं। जब तुम बहुत मननशील होते हो तब तुम अपने आप से कहते हो यह विचार मेरे मन में उठ रहा है इत्यादि इस तरह तुम अपने ही विचारों के दृष्टा बन जाते हो मन उठ रहे तथा विलीन हो रहे अनेक विचारों द्वारा निर्मित है अतः मन निरंतर परिवर्तित होता रहता है लेकिन साक्षी आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होता मानव की सत्य की सभी गवेषणाएँ सदा इसी अपरिवर्तनशील आत्मा से प्रारंभ होनी चाहिए आत्मचेतना सत्ता हमारे समग्र व्यक्तित्व का मूल आधार है समय भौतिक और मानसिक परिवर्तनों के बीच हम मैं कोई अपरिवर्तनशील सत्ता बनी हुई है और इससे हमें चरम सत्य की प्राप्ति की दिशा प्राप्त होती है जो वस्तु हमारी चेतना में सत्य है वह सदा सत्य बनी रहती है यदि बुद्धबुदा नष्ट हो जाए तो भी जल के कण बने रहते हैं देह बुद्धबुदा है आत्मा मानो जल बिंदु है हमारी वास्तविक सत्ता सदा बनी रहती है जो चरम सत्य नहीं है वह नष्ट हो जाता है देह नष्ट हो जाती है अपरिवर्तनशील आत्मा नित्य अमर बनी रहती है हमारी अपने संबंध में धारणा का हमारी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है मान लो कि हम स्वयं को देह समझते हैं तब शारीरिक सुख भोग जीवन का उद्देश्य बन जाता है और मान लो हमारी यह मान्यता बन जाए कि आत्मा मृत्यु के बाद बनी रहती है तथा तो हमारा भावी जीवन पूरी तरह हमारी वर्तमान शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर निर्भर है तब हमारा दृष्टिकोण क्या होगा तब हम भिन्न प्रकार से आचरण करेंगे क्योंकि मृत्यु के समय सब कुछ नष्ट हो जाने वाला नहीं है तब फिर हम उसकी खोज करने का प्रयत्न करेंगे जिससे हमारी आत्मा को पूर्णता शांति और धन्यता प्राप्त हो तात्पर्य कि हमारे दृष्टिकोण का हमारे दैनंदिन आचरण और चिंतन पर बहुत प्रभाव डालता है विवेक के द्वारा हमें सही दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए दृष्टा का स्वरूप अहंकार का सार तत्व तो जीव कहलाता है जीव के लिए तीन बातें आवश्यक है अंतकरण अहमबोध तथा मन में ब्रह्म का प्रतिबिंब जो चिदाबहस कहलाता है ये तीन मिलकर जीव कहलाते हैं इनमें से अंतकरण सबसे महत्वपूर्ण है यह अंतकरण माया के तीन गुण सत्व रज और तम का विशेष परिणाम है यही अहम बोध पैदा करता है तथा ब्रह्म के प्रकाश को चैतन्य को प्रतिबिंबित करता है अहम बोध के साथ प्रतिबिंबित चैतन्य ही जीव है उच्च ज्ञान के द्वारा जब प्रतिबिंबक या अंतकरण विलीन हो जाता है तब प्रतिबिंब का क्या होगा प्रथमतः ब्रह्म का प्रतिबिंब हुआ था और प्रतिबिंबक के अभाव में प्रतिबिंब ब्रह्म से अभिन्न बना रहता है दूसरे शब्दों में गुणों के पार जाने पर जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं जब तक प्रतिबिंबक है तब तक जीव है तथा वह सीमित और बद्ध है लेकिन प्रतिबिंबक के विलीन हो जाने पर एकमात्र ब्रह्म बचा रहता है जिसके लिए कोई सीमा या बंधन नहीं हो सकते वह अनंत पूर्ण और एक मेवा द्वितीय है अवश्य एक बहुत ऊंचा मानव जाति द्वारा विश्व में कभी भी कहीं भी उपलब्ध उच्चतम दृष्टिकोण है यह दृष्टिकोण में से अधिकांश की वर्तमान अवस्था में उनकी पहुंच से बहुत दूर है और इसे प्राप्त करने में अनेक वर्ष या जन्म लग सकते हैं अतः हमारा तात्कालिक कार्य क्या होना चाहिए हमारा तात्कालिक कार्य प्रतिबिंब को प्रतिबिंबक के से अलग करना होगा ब्रह्म मन के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है लेकिन हम मन की विभिन्न वृत्तियों विचारों में ही इतने डूबे रहते हैं कि हम उस प्रकाश को पहचान नहीं पाते जो उसके माध्यम से प्रकट होता है मन के शुद्ध तथा वृत्ति रहित होने पर ही हम इस प्रतिबिंबित प्रकाश को देख सकते हैं तब प्रकाश विचारों से पृथक दिखाई देती है केवल इतना ही नहीं हमें यह अनुभूति भी होती है कि यह प्रतिबिंबित प्रकाश वस्तुतः अनंत परमात्मा ज्योति का ही अंश है लेकिन सर्वप्रथम तो हमें अपने उच्च आत्मस्वरूप की एक झलक प्राप्त करनी चाहिए अनंत का प्रश्न तो बाद में उठेगा अंत ज्योति प्रज्ञा या परोक्ष अपरोक्ष अनुभूति की क्षमता हमें प्रसुप्त है इसकी पुनः प्राप्ति करनी है इसके द्वारा ही उच्चतर सत्यों की झलक प्राप्त की जा सकती है प्रज्ञा की इस उच्चतर क्षमता का विकास कैसे करें तुम कैसे सोते हो तथा कैसे नींद से जागते हो इसका थोड़ा निरीक्षण करो तुम पाओगे कि पहले इंद्रियाँ मन में विलीन होती हैं इसके बाद विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल अस्फुट अहम बोध बचा रहता है अंत में यह अहम गहरी निद्रा में लीन हो जाता है जागते समय विपरीत प्रक्रिया होती है सर्वप्रथम अहम बोध उदित होता है उसके बाद वह मन में उदित हो रहे विचारों तथा आसपास की वस्तुओं के साथ संयुक्त होता है जागृत होने के ठीक बाद एक धूमिल अंतरिम काल रहता है जब तुम विशुद्ध अहम बोध को क्षण भर के लिए बनाए रखते हो इस क्षण जगत छाया के समान प्रतीत होता है वह हमारे लिए तब तक स्थूल अस्तित्व धारण नहीं किए होता है हमारे जागृत काल में भी इसी विशुद्ध चेतना के कुछ अंश की प्राप्ति प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिए साधक के समक्ष यही महत्वपूर्ण कार्य है हमें उस स्तर की प्राप्ति करनी चाहिए जहाँ प्रकाश और अंधकार को पृथक करने वाली रेखा बहुत बारीक है बृहदारण्य उपनिषद में राजा जनक आदरणीय ऋषि याज्ञवल्क से प्रश्न करते हैं मानव की ज्योति क्या है ऋषि ने उत्तर दिया कि सूर्य का प्रकाश वह ज्योति है सूर्य के प्रकाश में मानव बैठता बाहर जाता कार्य करता लौटता है सूर्यास्त होने पर ज्योति क्या होती है चंद्रमा जब चंद्रमा नहीं होता अग्नि जब अग्नि नहीं होती ध्वनि जब ध्वनि भी प्रशमित हो जाती है इस तरह प्रश्न करते हुए वे अपनी आत्मा तक पहुँचते हैं मन बाह्य विषयों को पहचानता है लेकिन मन के पीछे ज्योतिर्मय आत्मा विद्यमान है जिसके प्रकाश से हम अपने भीतर स्वप्न देखते हैं स्वप्न की वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ज्योति के बारे में सोचो वह ज्योति क्या है वह आत्मा ही है आत्मा स्वप्रकाश है वह स्वयं अपने को प्रकाशित करती है अन्य कोई उसे प्रकाशित नहीं कर सकता वह अन्य विषयों को बाह्य विषयों तथा आंतरिक मानसिक चित्रों को प्रकाशित करती है जब वस्तु में नहीं रहती तब केवल स्वप्रकाश आत्मा प्रकाशित होती है जागृत और सुतुप्त की दो अवस्थाओं के बीच हम लगभग एक क्षण के लिए इस विशुद्ध आत्मा के रूप में रहते हैं इसके जागृत अवस्था में स्थाई उपलब्धि करना हमारा उद्देश्य है तब वह कभी दूर नहीं होगी प्रज्ञा को कैसे जगाएं हमारी बौद्धिक भावनात्मक और क्रियात्मक इन त्रिविध क्षमताओं का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करने पर हमारे भीतर विस्मृत पड़ी प्रज्ञा की क्षमता का विकास होता है सर्वप्रथम इन क्षमताओं को शुद्ध करना पड़ता है यह शुद्धिकरण एक कठिन कार्य है इसमें बहुत समय लगता है पूर्व अनुभवों के संस्कार हम में छुपे पड़े हुए हैं उन्हें दूर करने में समय लगता है इन में से कुछ को इच्छा शक्ति की सहायता से साफ कर देना पड़ता है कुछ अन्य संस्कारों को अन्य संस्कारों की सहायता से नियंत्रित करना पड़ता है कुछ दूसरों को अन्य रूपों में परिवर्तित करना होता है संस्कारों के रूप में मन से में संचित शक्ति को उच्चतर दिशा में प्रवाहित करना पड़ता है इसे उदात्तीकरण कहते हैं इसमें कर्मयोग उपयोगी सिद्ध होता है तुमने घृणा की को जीत लिया है ऐसा सोचने मात्र से उस पर विजय नहीं पाई जा सकती तुम्हें आदर्श को कार्य के प्रतिफलित करना चाहिए अपने जीवन में व्यक्त करना चाहिए आदर्शों को कार्य रूप में परिणित करना चाहिए शुभ कर्मों के परिणाम पुनः शुभ संस्कारों के रूप में संचित रहते हैं ये मन को पवित्र तथा बलवान बनाते हैं कुछ संस्कार नियमित जप और ध्यान द्वारा परिवर्तित अथवा पराभूत किए जा सकते हैं ध्यान विभिन्न क्षमताओं को समन्वित करने तथा उनमें सामंजस्य बिठाने में सहायक होता है चिंतनात्मक भावनात्मक और क्रियात्मक इन तीन क्षमताओं के शुद्ध समन्वित और एकाग्र होने पर प्रज्ञा की क्षमता का आविष्कार होता है आत्मा की ज्योति सर्वप्रथम झलकों के रूप में लेकिन बाद में नित्य विद्यमान प्रकाश की किरण के रूप में प्रकाशित होती है तब हम पाते हैं कि आत्मा जीव के रूप में मन इंद्रियों और देव के माध्यम से कार्य करती है अपने प्रसिद्ध दक्षिणामूर्ति में श्री शंकराचार्य इस बात को स्पष्ट करते हैं नाना छिद्रघटोदर स्थितिमहादीप प्रभास्वरम ज्ञानम युचुरादिक्बिवंदते जानामेति तमे भातमुभात समस्त जगत् तस्म श्रीगुरुमुर्त नम इदम श्री दक्षिणामूर्त अर्थात जिस प्रकार अनेक छिद्र युक्त घट के भीतर स्थित देव की प्रभा उन छिद्रों से निकलती है उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान चक्षु आदि कर्णों के माध्यम से बाहर प्रकाशित होकर मैं जानता हूँ इस तरह का भान पैदा करता है आत्मा के द्वारा प्रकाशित होने के बाद अन्य सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं मैं उसी दक्षिणामूर्ति गुरु को प्रणाम करता हूँ जो परम आत्मा ही है इसकी अनुभूति होने पर हम यंत्रों या करनों का वास्तविक आत्मा से पृथक कर सकेंगे तब जिसे हम पहले आत्मा कहा करते थे वह मिथ्या आत्मा प्रतीत होगी देह मन और इंद्रियों का संघात मिथ्या आत्मा है वास्तविक आत्मा इन सब के पीछे इन्हें प्रकाशित और प्राणवंत करती हुई विद्यमान है हमारा वर्तमान कार्य हमारे माध्यम से प्रकाशित हो रही इस ज्योतिर्मय आत्मा को खोज निकालता है यही हमारा निकटतम लक्ष्य है अवश्य अंतिम लक्ष्य आत्मा को अनंत परमात्मा अथवा ब्रह्म में विलीन करना है लेकिन अभी वह प्रश्न नहीं उठता हम जहाँ हैं वहीं से प्रारंभ करें तथा दैनंदिन जप ध्यान स्वाध्याय और निस्वार्थ कर्तव्य पालन द्वारा स्वयं को शुद्ध करते हुए अग्रसर होवे